विक्रांत उनके यूं परेशान होने का कारण समझ रहा था दरअसल सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश के ऊपर इस केस को खत्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था उन्होंने शुरू से ही इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना जी जान लगा दिया था लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हो सका था इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस केस के मुजरिम को पकड़ नहीं सकी थी प्रोफेसर खुराना ने आखिरी विक्टिम के साथ सुसाइड कर लिया था भले ही केस खत्म हो गया था लेकिन यह सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि पुलिस कतल को पकड़ नहीं सकी थी इंस्पेक्टर लोकेश पुलिस टीम के हेड थे ऐसे में समय से पहले केस ना सॉल्व होने की वजह से इंस्पेक्टर लोकेश को डिपार्टमेंट के पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है पनिशमेंट के तौर पर यह हो सकता है कि लोकेश का ट्रांसफर किसी दूसरे ब्रांच पर कर दिया जाए या फिर ये भी हो सकता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाए फिलहाल लोकेश के चेहरे पर दिख रही परेशानी की वजह यही थी विक्रांत लोकेश की समस्या को अच्छे से समझ सकता है विक्रांत जानता है की सीनियर ऑफिसर होने का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है अब प्रोफेसर खुराना पकड़ में नहीं आया तो इसमें अकेले लोकेश की गलती थोड़ी ना है लेकिन फिर भी सारी गाज उसी के ऊपर घिरेगी जूनियर ऑफिसर को कोई कुछ नहीं कहेगा डिपार्टमेंट सारे सवाल सिर्फ सीनियर ऑफिसर से ही करता है जैसे विक्रांत ने ठान लिया है कि वो इस केस को सॉल्व करके दिखाएगा और उसके बगैर वो हेडक्वार्टर में भी रिपोर्ट कर चुका है अब ऐसे में अगर विक्रांत इस केस को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी विक्रांत को ही उठानी पड़ेगी हो सकता है कि इस केस में सफलता ना मिलने के बाद उसे देहरादून के सिर काटने वाले केस पर भी काम करने से रोक दिया जाए खैर इस वक्त इस केस ने पूरे शहर में खलबली मचा रखी थी खासतौर से मेडिकल फार्मा फैक्ट्री के भीतर माहौल बहुत खराब हो चुका था इस मर्डर मिस्ट्री ने कंपनी के एम्प्लाइज में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था जिस वजह से कंपनी के प्रोडक्शन पर भी काफी असर पड़ा था मेडिकुल फार्मा सोलन जिले की इकोनोमी पर भी बहुत प्रभाव डालती थी ऐसे में सभी का मकसद यही था कि जल्द से जल्द इस केस को खत्म करके चीजें पहले जैसी सामान्य हालत में लाई जाएं। ऐसे में अगर विक्रांत आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो फिर उसे काफी मुसीबत झेलनी पड़ेगी लेकिन अब चाहे जो हो विक्रांत ने अगर ठान लिया तो ठान लिया अब वो इस केस की के सच्चाई किसी भी कीमत पर बाहर लाकर ही रहेगा कल रात को के गर्म पानी में नहाने के बाद विक्रांत अब कमरे में पहुंचा तो फिर उसे अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला पिछले दिन के पृथ्वी कोडवट के टास्क को पूरा करने में विक्रांत का सक्सेस रेट एक सौ परसेंट था इस टास्क को पूरा करने के बाद विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से एक खास टूल दिया गया था जिसके तीन लेवल थे उसे एक फायर सूट मिला हुआ था जिसे पहनकर वो किसी भी तरह के आग में जा सकता था ये फायर सूट फायरप्रूफ सूट उसे आग से 10 मिनट तक बचा के रख सकता था इसके बाद नए दिन की शुरुआत होने के साथ ही विक्रांत को पहाड़ और आग कोडवड़ भी मिल चुका था पहाड़ कोडवट का मतलब विक्रांत के काम से था जबकि आग कोडवट का मतलब विक्रांत के दोस्त से था वैसे आज विक्रांत पहाड़ कोडवड़ पाकर बहुत खुश हुआ उसे उम्मीद थी कि इस कोडवट के मिलने के बाद आज उसे केस पर काम करने में काफी सफलता मिलने वाली है इस वजह से विक्रांत काफी उत्साहित भी हो रहा था आज वो अपने डुप्लीकेट टास्क को करना भी नहीं भूला था जैसे उसे अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला था तुरंत ही उसने अदृश्य शक्ति के सिस्टम में टैप करके डुप्लीकेट टास्क के टाइम और लोकेशन का पता लगा लिया था अब जब ये उसका अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपग्रेड हो चुका है तब से उसे अब डुप्लीकेट टास्क का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती है अब इस सिस्टम में एक क्लिक मात्र से ही उसे डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन और टाइम पता चल जाता है आज डुप्लीकेट टास्क दोपहर में दो बजे होने वाला था सोलन पुलिस ब्रांच में मीटिंग खत्म होने के बाद भी डुप्लीकेट टास्क होने में काफी टाइम बचा हुआ था इसलिए विक्रांत पुलिस ब्रांच से सीधे अपने ऑफिस के नए अड्डे पर पहुंच गया विक्रांत के कहने के बाद ही हर्षित ने सोलन शहर के भीतर ही एक दो मंजिला मकान रेंट पर ले लिया था उसने अब तक इस ऑफिस में काम करने के लिए पूरा सेटअप भी लगा दिया था उधर अब तक अनुष्का भी हॉस्पिटल से पूरी तरह ठीक होकर बाहर आ गई थी बम ब्लास्ट के समय घायल होने के बाद उसका आधा इलाज तो विक्रांत ने अपने हो चुकी थी। इस में विक्रांत कहने पर चार वाइट बोर्ड लगाए गए थे जिस पर मार्कर से केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नोट की जा रही थी जाने क्यों विक्रांत को इसी मार्कर वाले वाइट बोर्ड पर ही काम करना ठीक लगता है डिजिटल व्हाइट बोर्ड पर काम करना उसे बहुत अजीब लगता था यहाँ पर रखे गए तीन वाइट तो केस बोर्ड पर तो मेडिको फार्मा के इस मर्डर केस से रिलेटेड न जाने क्यों उनका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि रोही का कनेक्शन मेडिकोर के इस मर्डर केस से नहीं है अभी तक पुलिस को इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल सका था वो अचानक से कहा गायब हो गई कुछ खबर नहीं ये लड़की वाकई में बहुत शातिर थी जिस तरह से इसने पुलिस को चकमा दिया था वो कोई आसान काम नहीं था इस लड़की को लेकर विक्रांत के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे आखिर इस लड़की ने प्रोफेसर खुराना के बंगले में बने सेफ बॉक्स से क्या चुराया था क्या पता इसने कोई ऐसी चीज चुराई हो जिसका कनेक्शन इस मर्डर केस से हो इससे भी ज्यादा एक बात विक्रांत को यह परेशान कर रही थी कि आखिर इस लड़की ने मेंटल हॉस्पिटल में, में जाकर दवा की चोरी क्यों की वो दवा चोरी करके किसके लिए ले जा रही थी ये तो पक्का है कि वो दवा बेचने के लिए नहीं ले जा रही थी भले ही वो दवा बहुत कीमती थी लेकिन रूही जैसी शातिर चोर के लिए उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी विक्रांत दवा के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया उसने तुरंत हर्ष को बुलाते हुए कहा हर्ष एक काम करो तुरंत मेंटल हॉस्पिटल फोन करो और उनसे पूछो कि वहां से कौन कौन सी दवा गायब हुई है क्या पता वहां से कुछ क्लू मिले ओके सर हर्ष ने कहा और तुरंत ही के मेंटल हॉस्पिटल में फोन करके कन्फर्म कर लिया मेंटल हॉस्पिटल में उन्हें बेहद शॉकिंग न्यूज सुनने को मिली दरअसल मेंटल हॉस्पिटल से पता चला कि वहाँ से कोई दवा गायब गायबी नहीं हुई है यह खबर सुनकर तो विक्रांत के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई फिर उसे अचानक से कुछ याद आया हर्ष वो उस लड़की ने भूलकर दवा होटल के रूम में ही छोड़ दिया था विक्रांत ने हर्ष की तरफ आंखें बड़ी करते हुए कहा सर इसका मतलब आप उस लड़की के साथ होटल के रूम में रुके हुए थे अनुष्का ने आँखें बड़ी करते हुए कहा इसका मतलब कि आपके और उसके बीच और बकवास बंद करो जब देखो फालतू बात हर्ष ने अनुष्का को चुप कराते हुए कहा सर का मतलब यह है कि अगर उस लड़की ने इतना रिस्क लेकर दवा की चोरी की है और वो उसे होटल के कमरे में भूलकर आई है तो फिर वो पक्का अपनी दवा वापस लेने होटल के रूम में जाएगी हम लोग उसे वहां जाकर अरेस्ट कर सकते हैं